ऐसा पुरुषा करे की वह कैसा है तो बता रहे थे कि भा वाह माया अति गंभीरा दुर्वगाया विचित्रा माया चियम एम सर्वोजन हो जिसकी वजह से समस्त जीव परमार्थतः परमार्थ तत्वी परमार्थ दृष्टिया कैसा है वो? उसका पारमार्थिक स्वरूप नित्य है आनंद रूप आदि होने पर भी एवं बुद्धिमानो और समझाया गया उपरिषद से गुरु लोग बताते हैं फिर भी अहम परमात्मा की नी मैं परमात्मा तो हूँ ऐसा ग्रहण नहीं करता उल्टा अनात्मा जो आत्मा का दृश्य है देहादि ये इंद्रिया संघाद है घटादी के समान उसको जो होने के बावजूद भी उसी वा रूपे मैं मनुष्य अमुख का पुत्र इत्यादि रूप में ग्रहण कर लेता है नूनम परशीव माया मो माना सर्वलोको भ्रमित क्यों पर, पर ब्रह्म का ही या माया से परमेश्वर का ही माया से परस्य माया एव मो मुह माना माया दुर मेरी माया दुरत्य की तबी बिता हम अपनी माया से सब दुनिया को मोहित कर रखे हैं बोल रहे ईश्वर की परस्य ईश्वर परमेश्वरस्य परमेश्वर से माया मुलियम सर्वोलोग को, को प्राप्त होते हुए बार बार मोहित होता हुआ, होता हुआ। होते हुए। क्या कर रहा है सर्वोलो का समझ जीव ब्रम्भ मीति अत्यंत विभ्रांत हो रहा है सारा संसार अत्यंत विभ्रांत हो रहा है इसमें कोई संशय नहीं है नूनमें निश्चय में अनिश्चय निश्चय ना निश्चय नहीं है निश्चित है ये समस्त जीव इस प्रकार से परमात्मा के माया से अतिशये न मोहग्रस्त है अर्थात अत्यंत विभ्रांत है तथा ज स्मरणम इस विषय में गीता भी कहती है ना हम प्रकाश सर्वस्व योग सातवाध्या पचीसवा श्लोक योग माया से अच्छी प्रकार से में अच्छी प्रकार से आवृत हुआ सबके सामने सर्वस्व अहम प्रकाश हो न मैं प्रकाशित नहीं होता हो, ऐसा स्मृति में स्पष्ट तब पूर्व पक्ष कहता है फिर तो पूर्वोत्तर विरोध हो गया घटो परिषद में निवृद्ध में मुच्छते मतवा धीरो कठाव का तो एक चार में आपने से कहा था और अब यहाँ एक तीन बारह में गाते हो न प्रकाशित धीर पुरुष जो है उसे जानकर शोक नहीं करता और अब कहते हो आत्मा अत्यंत गुढ़ है किसको प्रकाशित नहीं होता तो जानेंगे कैसे क्या प्रकाशित नहीं होगा तो जानकर फिर शोक कैसे हो जाएगा आप गहते वह जान करके शोक रहित होगा अब जान कैसे जाएगा जिसका कभी प्रकाश नहीं ना हो क्या आप गुड़ आपका प्रकाशित नहीं होता इसका मतलब नहीं होने का मतलब क्या कोई उसे जान नहीं सकता जब जान नहीं सकते हैं तो जान करके मो में रहित होगा ऐसे फल आप पूर्व में जो कथन किया उसका साथ विरोध है ऐसी बात नहीं वहा जो कही है विशेषण दे दिया ना वहा किसको जा किसके द्वारा जाने जाने पर वो शोक हो जाता है कौन धीर है। और यहां न प्रकाशित होते किसके ने फिर आधीरा अपने आप से तो वो धीर के लिए प्रकाशित हो जाता है ए विरुण दे? दे। जो इसका वर्ण करता है उस दिशा ने वो खुल करके प्रकाशित हो जाता है बोल चुके हैं वो तो धीर पुरुष का मामला है जिसके सामने खुल जाता है प्रकाशित हो जाता है अनुभव हो जाता है साक्षात्कार हो जाता है जो अधीर है वो बेचारा माया के अंदर दबा हुआ है वो नहीं समझ पाता है। वो माया के अधीन दबा पड़ा है वो पहचान नहीं पाता है इसे उसके सामने प्रकाशित नहीं होता ये इसका करना चाहिए असंस्कृत बुद्धि अविजय न प्रकाशित क्योंकि जो असंस्कृत बुद्धि वाला है असंस्कृत में बिना संस्कृत पढ़ा लिखा ऐसा नहीं लेना संस्कृत भाषा से मतलब नहीं यहां पर संस्कार रहित अशुद्ध अंत करण वाला असंस्कृत बुद्धि बने अशुद्ध अंत करण वाला जो होता है उसके लिए अविज्ञत् न प्रकाशित उसके द्वारा अविज्ञ होने से ये कहा जाता है न प्रकाशित दृश्य तो संस्कृत या, अग्रम इव इति तया एकाग्रतया उपे उपेतया किसो अनुभव होता है किंतु किंतु कि साक्षात्कार होता है प्रकाशित हो जाता है किन सामने जो संस्कृतया संस्कार से है संस्कार कहां से निकाल लिया आपने अग्रया क्या आधार पर अग्रया कैसा बना अग्रम इव इति अग्रिया भाषण में साफ लिख दिया अग्रम अग्रिया अग्रया मतलब एकाग्रता से जो युक्त बुद्धि बुद्धि का मतलब एकाग्रता से युक्त बुद्धि का मतलब ये संस्कारित बुद्धि बिना संस्कारित किए हुए बुद्धि एकाग्र हो ही नहीं सकती ये पंच भूमियों में भी क्या बोला गया मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध इन पंच भूमियों में विक्षिप्त बुद्धि वाले सभी साधक माने गए सभी साधक क्या होते हैं बुद्धि वाले है। और जो हैं हैं वो बुद्धि वाले पशु मूड है और जो साधना करके अंतरों शुद्ध कर लिया जब ध्यान लगने लग जाए तब माना जाता है वो एकाग्र बुद्धि वाला तो या तार्श एकाग्रता से युक्त सूक्ष्म निरूपण प्रया सूक्ष्म हो गई बुद्धि का मतलब क्या सूक्ष्म वस्तु को निरूपण करने में समर्थ हो गई बुद्धि ऐसी बुद्धि को कहा जाता है सूक्ष्म पैनी बुद्धि हो गई जब संस्कार से युक्त हो जाती है तो बुद्धि पैनी हो जाती है पैनी होने का मतलब क्या धारित युक्त हो गए दा, तेज धार तेज धार युक्त में बुद्धि को थोड़ी तलवारा बना दिया गया है, है? बुद्धि को ऐसे लोहे का चीज तो है नहीं उसको जो है ग्राइंडिंग मशीन में पैनी बना दी जाए इसलिए यहां पर तात्पर्य है सूक्ष्म वस्तु को भी ग्रहण करके निश्चय करके उसको धारण करके निरूपण करने में समर्थ हो जाना उसी का नाम सूक्ष्म कई सूक्ष्मदर्शी भी किनके द्वारा ऐसे किया बुद्धि के बुद्धि पुति, ऐसी बुद्धि को लेकर के उस आत्मा का अनुभव कर लिया जाता है उन लोगों के द्वारा जो सूक्ष्म है सूक्ष्म को दर्शन करने वाले का मतलब जो परे बताया गया परंपरा बाह पंचकृत महाभूत के अपेक्षा से इंद्रियां हैं, उसके सूक्ष्मा से महाभूत अपंचकृत उनके कारण है इंद्रियों का कारण वो लेना जो दस इंद्रियों का कारण है उनको लेना उनसे भी मन का कारण होता पंचकृत महाभूत, उनसे भी बुद्धि का कारण होता पंचकृत पंचमूत उनसे भी ऋण गर्भ ऐसा कर जो सूक्ष्मता का के द्वारा उन उन से चीजों से उसके बुद्धि हट करके विरक्त होकर के उत्तर पुरुष तत्व को सूक्ष्म जो पराकाष्ठा गति जो कहा गया वो जो पराकाष्ठा है सूक्ष्मता की उसको ग्रहण करने वाले बुद्धि को कह गया उनको कहते हैं सूक्ष्म दर्शन ही इंद्रायत्यादि प्रकार सूक्ष्म पारंपरिक दर्शन परम सूक्ष्म दृष्टमशील सूक्ष्म पंडित जो लोग मंत्रों से समझाए के आधार पर उसी प्रकार से समझाएति कथित प्रक्रिया से चलते हुए सूक्ष्मता की परंपरा में कहे गए पदार्थों को उत्तरोत्तर उत्तरो -पूर से व्यक्त होकर उत्तर उत्तर तत्वों तो में बुद्धि को प्रतिष्ठित करते जाना पड़ता है अभिबुद्धि कहा रहती है हमेशा पाठ से बार होते ही याद आ इधर तो तो या इंद्रियों, इंद्रियों से उनके कारणों में ऐसे उत्तर उत्तर आगे प्रतिष्ठित करते जाइए सूक्ष्म उत्तर के पारंपरिय दर्शन परंपरा में विद्यमान वस्तुओं का दर्शन करते हुए बुद्धि से प्रश्न करते हुए परम सूक्ष्म अत्यंत पर उनकी परंपरा का जो पराकाष्ठा है सूक्ष्म अवधि है उसी को स्वभाव है, ऐसा उनको कहा जाता सूक्ष्म दर्शी दर्शि उन लोगों को सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है उन लोगों के द्वारा ऐसे सूक्ष्म के द्वारा मैंने महान पंडित जिसकी जो बुद्धि इतनी विवेक समर्थ हो चुकी है सब मिथ्या पदार्थों से बुद्धि को हटा करके बुद्धि क्या कर रही है अपने आप को कहा हटा दिया कहा रख दिया उसको ब्रह्माकार परिणाम आत्मिका वृत्तियों को किन में ग्रहण कर रही थी अभी तक इस संसार के पदार्थों को सबसे हटा हटा दिया उसमें विरक्त हो गई वो विवेक के द्वारा विवेक करने का मतलब ही क्या है अलग करना पिछले धातु का होता है मृतक भाव है जैसे विवेक मतलब क्या पृथक करना है मिथ्या वस्तुओं वस्तुओं को सत्य से अलग अलग कर देना अलग कर देना जब अलग कर दिया बचेगा अब क्या अधिष्ठान उस पुरुष वही पंडित कहा जाता है विवेकशालिनी बुद्धि पंडा तद से स्थिति पंडित पंडित अर्थ है निध्यास में प्रचयन एकाग्रम आप अंतकरणम यदा सहकारी संपाद्य थे जब निध्यासन के प्रचुर मात्रा में अभ्यास करते करते करते करते एकाग्रता को प्राप्त हुआ जो अंतकरण होगा वह सहकारी कारण संपन्न जब हो जाए तदा तब सहग्रता महावाग था तब जो गुरु महावाग के काम आता है नहीं तो केवल प्रवचन के काम में रह जाता है अपने काम का नहीं रह जाता है। अहम ब्रह्मास्मि स्मृति या बुद्धि वृत्ति है जो हम ब्रह्मास्म उत्पन्न होती है तस्या उसी वृत्ति में अपना ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है जो स्व अप्रोक्ष अप्रोक्षण थी दृश्य तो उपचारित है इसलिए वहा दृश्यते ऐसा औपचारिक प्रयोग हो गया दृश्यते तो भाषा करते ना दृश्यता साक्षात्कार बना अंकों से देखना ऐसा नहीं करने का यहाँ यो युक्त वह सतत दृश्य प्रसिद्ध जो जिससे प्रयुक्त होकर व्यवहार किया जा रहा है उसको उसका दृश्य मान लिया जाता है जिसे साक्षात्कार का दृश्य मान लिया ब्रम का दिया ब्रह्मा कर वृत्ति का दृश्य रूपण ब्रह्म में व्यवहार कर दिया जाता है वास्तव में ब्रह्म जो है दृश्य नहीं है किसी वृत्ति का दृश्य तो मानने फलव्याप्ति माननी पड़ेगी है नृत्ति व्याप्ति है फल तो यहाँ होता नहीं है भ्रम के मामले में फिर भी औपचारिक व्यवहार कर दिया जाता उसको भी कह दिए ब्रह्मकर वृत्ति से ब्रह्म को कर लिया इसलिए दृश्य तो तो तो उसमें नहीं है तत्प्रतिपत्ति माह लेकिन आप जो सूक्ष्म दृश्यों के द्वारा अपनी सूक्ष्म बुद्धि से वह प्रकाश हो जाएगा आपने जो कहा है वह कैसे होगा लेकिन क्रम बताओ प्रक्रिया बताओ इसकी हमारे गलत छपी है माहा नीचे गई है ना ऊपर जिसके तो नया संस्करण में ठीक ही होगा तत्प्रति उपाय महा यच्छेन वांग प्राज तद ये ज्ञानमात्मनी आत्मनी ज्ञान आत्मनी करना क्या है? वांग मन ज्ञानेन्द्र का नाम नहीं ले रहे हैं सबसे खतरनाक कर्मेन्द्रिय वाणी है, है। फालतू तो बोलना शुरू कर देती जो नहीं बोलना है जैसे बोल देते भक बक भक भगक भगक कर देते सोचते नहीं कहा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है किससे क्या बोलना है और इसे बोलने का परिणाम क्या होगा शास्त्र में भी देखो सबसे पहले अंतकर्ण में ज्ञाने को अंतकरण में सारे को अंतकरण में डालना पड़ेगा और में सबसे खतरनाक वाणी ज्ञानेन्द्र खतरनाक अंक और स्रोत पहला अंक दूसरे नंबर में स्रोत कर्मद्रियों में से शुरू कर दिया विवेकी पुरुषों को क्या करना चाहिए अपने वाणी आदि समस्त इंद्रियों को अपना अंत मन में लीन करेंद्मी और उस मन का प्रकाश और बुद्धि में ज्ञानात्मक आत्म कौन है ज्ञाने आत्मनि दो सप्तम ज्ञाने को यादे शिकार लो आत्मनि का विशेषण कर दिया ज्ञाने प्रकाशात्मक ज्ञाने प्रकाशात्मक ज्ञान से लेना या बुद्धि एक क्रम की ना और इंद्रियव्य से तो पर मना मन से परा बुद्धि इसलिए यहां पर से मनसी मन के बाद बुद्धि और उस बुद्धि को ज्ञान आत्मनी महती महति आत्मनी ज्ञानम छ महदात्मा कौन बताया था रणगर्भ समि बुद्धि उसमें क्या करना है मैंने अपनी वैष्ट बुद्धि को लीन कर दो वैष्टि बुद्धि को समि बुद्धि में लीन कर देना आप समी बुद्धि क्या करेगी आत्मनी और उस महतत्व को वह समी बुद्धि को निर्विशेष निर्विकार और बुद्धि का जो साक्षीभूता जो शांत आत्मा है सुरबुद्ध ब्रह्म है उसमें लीन कर दिया जाएगा आगे काम स्वतः हो जाता है बस यहां से समी में लय होने तक की देरी है को समि में लाएगा वो कठिन काम है क्योंकि अपना आम को त्यागने नहीं चाहते समझ सकते मैं सारा आम का एक हिस्सा हूं मानने को तैयार नहीं है वो अपना आम लेके चलता है अपने अहंकार कौन छोड़ा है ढंड कर दो अहंकार रोने शुरू कर देगा भाग जाएगा भागने की बात करेगा झंड पड़ जाएगा तो क्या खाएगा दे मैं कुछ भी झूठा माटा फोल के भाग जाएगा अहंकार तो सब हो सकता है आप बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा को ठंडा कर दिया कर्म इंद्रियों को बिल्कुल हम कुछ नहीं करेंगे खाना पीना भी नियंत्रण कर दिया बिल्कुल सातवे खा दिया मन भी शांत होगी इसी वजह से सातवें खाना खाओगे तो अपने आप जवन कम होगा ना रजुन के अनुकूल भोजन खाओगे तो रजुन बढ़ेगा निर्ची नि? वगैरह खाएंगे क्या आज लहसुन मिर्ची वगैरह खाते हैं तो क्या होगा तमोग और रजोग तो का बढ़ेगा अब सात्विक आहार खाओगे सात्विक बुद्धि बनेगी भले व्यवहार आपका इतना बुद्धि काम नहीं करेगा व्यवहार में सात्विक बुद्धि व्यवहारिक नहीं होती है सात्विक बुद्धि व्यवहारिक बहुत गलतियां करते रहते हैं धोखा खाते रहते इसीलिए हम लोग क्यों धोखा खाते हैं क्योंकि हम लोग सात्विक बुद्धि वाले हो जाते समस्या हो जाती है और वो है सब रजगुणी लोग हैं, छली कपटी लोग हैं, और वो आसानी से ठग देते हैं मीठे मीठे बंद कर गए हैं ठग देते तो समस्या है और गृहस्थी जितने सब तो प्याज लहसुन अंडा मांस मछली मिर्ची खट्टा फिट्टा सब खाते कि नहीं खाते गृहस्थी इसीलिए उनसे बहुत सतर्क रहना पड़ता है गृहस्थियों से तो बहुत बचने वाला है गृहस्थी कब थक देते हैं कब क्या करते हैं कोई भरोसा नहीं।, नहीं हाँ बोलने में बहुत उस्ताद। इतना मीठा बन जाएंगे मतलब से और तो मतलब से नखरे भी करने से पीछे नहीं हटेंगे बड़ा मुश्किल होता है इसे व्यवहार करना इसे साधु का बस की बात नहीं इसे बनिया साधु बन जाए या क्षेत्रीय साधु बन जाए वो वो इन लोगों को ठीक कर देगा पाठ पढ़ा देगा तो ठीक कर देगा गृहस्थी और देखो वो आश्रम सफल है जहाँ पर कोई कोठारी वगैरह ब्राह्मण साधु नहीं है जब क्षत्रिय साधु हो रखा है ना तो वैश्य साधु हो रखा है वो आश्रम बढ़िया चल रहा है करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और सारे गृहस्थी को अच्छी तरह से नचा देंगे सब गए और यार साधु की भी जेब काट लेते हैं जब ब्राह्मण साधु हो तो उसकी भी जेब काटना शुरू कर देते बेचारे के पास जाता है तो दो चार रुपया आया है उसको भी लुट के ले जाएंगे छोड़ेंगे ये दुर्दशा है इसे यहां तक की समस्या तो है ही सात्विक का बनाना ही कठिन हो जाता है कि रसनेन्द्र को चित्रा पड़ेगा और ये रसनेन्द्र में वाणी भी बैठी हुई है रसेंद्र जहाँ है जीवा वही तो वाणी भी है वाघ भी है दोनों एक ही एक गोलक में दो इंद्रियां काम करती है रसनेन्द्रिय और वाघ इंद्री कर्मेंद्र दोनों है बाकी सभी गोलकों में एक एक इंद्रिय ज्ञानेन्द्र या तो कर्मेंद्रीय इसलिए कहते हैं कि सबसे पहला काम है ज्ञानेंद्र और कर्मेंद्रियों को साविक के माध्यम से अपने संतुलन में कंट्रोल में नियंत्रण में करके मन में उड़ेल देना और जब मन में उड़ेल दिया मन को भी प्राणायाम के द्वारा वो भी यदि अन्न के द्वारा काफी नियंत्रण में आ जाता है इन वासना इतनी है ना वासना तंग करती है प्राणायाम के द्वारा छा प्राणायाम बयाम और जो है कपाल भाती प्राणायाम आप जब मन भी नियंत्रण में आ गया सात्विक भी हो गया अन्न से सात्विक भी अन्नमयो ही प्राण मन कर अन्नमयम ही मन आपोमयी प्राण अ तेजोमयी वाक है इसलिए मन भी नियंत्रण में आ गया तब आप उसको बुद्धि में उड़े देना और मन में अहंकार यहाँ पर लोग पूछ सकते हैं मन बुद्धि अहंकार और चित्त चार है ना और चार को आपने दो ही कह दिया और बुद्धि अहंकार का है तो अहंकार और मन को एक कर दिया बुद्धि और चित्त को एक इसे ज्ञान आत्मनिर्य प्रकाश आत्मा ऐसी व्याख्या करेंगे ना बुद्धि के साथ को छोड़ दिया है एक ही भूत कर दिया मन को शांत होने का मतलब मन के साथ इंद्रिया जो कि केवल अंधे नियंत्रण होगा ना अहंकार अन द्वारा मन को भले शुद्ध कर सकते हो इन द्वारा अहंकार को कहा से ठंडा करोगे इसलिए उसके लिए अलग साधना करनी पड़ेगी वैराग्य करना पड़ेगा सेवा करनी पड़ेगी कर्मयोग तो सेवा से अहंकार अं... थोड़ा तो उतरता है कि सेवा में सब तरह का बात सुनने को मिलता है जब करोगे नहीं तो दो सारोपण कहाँ से होगा करने पर दो सारोपण होगा जब करोगे तब कोई कुछ गए कोई कुछ गए कहे, कुछ कहेगा ये ऐसा कर रहा है कि कर रहे करो वैसा करे कोई कोई ढंग ढोंग कर रहा है ये तुम सेवा कर रहे हो ढोंग कर रहे हो पहचान क्या है भाई किसके हृदय को फाड़ के देखा जाए ये ढोंग कर रहा है कि श्रद्धा से कर रहा है ऐसी भी बात क्या होती है जो खुद करना नहीं चाहते दूसरा करने वाले पर ढोंग का आरोप लगा भी देते लोग ऐसा भी होता है व्यवहार तो खुद आ खुद करना नहीं चाहता और तो गुजर कर रहा है तो, तो वो ढोंग कर रहा है बेचारे उसको भी करने से रोकने कोशिश कर रहे भी होता है दुर्धर होता है दुर्ध जो जो जो ढोंग ढोंग ढोंग कर कर कर रहे आप पता कैसे चला कौन कर कौन रहा रहा है, है सच्चाई में इसलिए हम कहते करने वाला ही तो उसका अंतर शुद्ध नहीं होगा बल्कि तो और मरीज हो जाएगा जल्दी उसको ऐसे छुट्टी मिल जाएगी जल्दी ऐसे भाग जाएगा तो उनको मतलब काम करने में दिक्कत ज़्यादा पड़ जाता तो है। भाई इसलिए तो करो कर्म करना जरूरी है अंकर को काटने के लिए दूसरा रास्ता क्या दूसरा रास्ता कुछ नहीं उपासना है <laughs> दूसरा रास्ता क्या है, है? है? उपासना है और मंदिर में जाके माथा टेको एक सौ आठ नमस्कार करो एक माह में बताया कई बार बता चुका हूँ वहाँ उत्तरकाशी में यही करते थे अपनी कुटिया में उनकी छोटी सी कुटिया मिली थी काली वालों की तरफ से तो कुटिया करते चार करोड़ सब्जियां बहुत अपना सब्जी कभी नहीं खाया उन्होंने जो वह उगता था अपने जो मेहनत किया है वह एक भी दाना सब्जी कभी को तो खाना है वहां जो सब्जी उगता था वो पढ़ने आते थे सत्संग के बहाने से स्वाद्य थोड़ी हो गई के थे, थे कहला था जब यहाँ जितना सब्जी होता था उनके चाप जो बनाया उगाया उन्होंने वो सारा सब्जी ला करके वहां भगवान को चढ़ा चढ़ा के एक सौ आठ चक्कर प्रत्येक चक्र साष्टांग प्रणाम लोग धीरे देखे महात्मा इतना प्रणाम कर रहे जान के करते थे सारी दुनिया से प्रणाम हम तो करा लेते हैं तो हम किसको प्रणाम करें अहंकार है गृहस्थी को तो करोगे करो तो तो नहीं ज्यादा नमन करोगे हाथ भी नहीं जोड़ेगा महात्मा है गृहस्थी के सामने अहंकार है तीसरे चलो अपने अहंकार को भगवान के सामने छोड़ दो लोग भी देखेंगे भाई कल से प्रणाम तो कर रहा है उस बारे, वो पासना के माध्यम से वो अहंकार को तोड़ रहे सब्जी को उगाना वहां मेहनत कर रहे हैं वह राज्य उसके प्रति आसक्ति ना हो वो खाएंगे नहीं उसको आसन में लाके डाल दिया सेवा में लोगों को ये विशेषता थी ना उनकी वो यही कहते थे अपने अहंकार कांग्रेस तो की रास्ता यदि कर्मी कर नहीं सकते हो तो उपासना तो मैं लेकिन महाराज उपासना कोई साधु नहीं है पब्लिक में हम सात दस दंडक मारते हैं सात दंडक भी नहीं मारते भगवान को भी मैं चित्र तो कर रहा हूं कभी आ जाता है स्वीकार किया इस बात को उपासना से भी अहंकार हो तो गति अपना करते जाओ बीच बीच में आएगा अहंकार का स्वभाव है वो आएगा धीरे धीरे धीरे वो नष्ट इसे सबसे सरल तरीका इसका है, कर्मयोग किया इसलिए सब शास्त्र में कर्मयोग को दिया और जो बुद्धि वासना की शुद्धि के लिए उपासना अहंकार का नाश के लिए नहीं मुख्य रूप से शास्त्र सिद्धांत क्या है अहंकार निवृत्ति के लिए कर्मयोग वासना निवृत्ति के लिए उपासना उसे वासना अक्षय अच्छा हो तो निष्काम भाव से दो किया जाए तो ज्ञान मात्र महत्व उड़ेल दो उसमें लय कर दो लीन कर दो इंद्रियों को उपसंग हरित कौन प्राग्ञ विवेकी जो प्राग्ञ जो विवेकी तो कर पाएगा किसको उड़ेल है और कहा उड़ेलना है वाघ इंद्री को वाघ अत्र उपलक्षणार्थ था सर्वेशांद ना वाघ यहां उपलक्षण है डालने से फायदा नहीं मनसी धीर्घिकार कैसे हो गया मंत्र में तक दे मनसी भी छांद में मन से रस्वीकार होना चाहिए ना दीर्घन जी प्रथमा विद्वेशन मना मनसी मनांसी दो मन में डाल दो मनसी तर को संसंहार कर दो लय कर दो कहा ज्ञान है प्रकाश स्वरूप बुद्धौ आत्मनि प्रकाश स्वरूप आत्मा में अर्थात बुद्धि में उसको आपने आत्मशब्द कैसे प्रयोग कर दिया बुद्धि के लिए तब कहते बुद्धि री थी थी, आत्मा, बुद्धि क्या करती है मन आदिकरणों को अपने में लय कर लेती है प्राप्त कर लेती है उन सबको अपने के साथ करके ग्रहण कर लेती है इसलिए उसका नाम आत्मा आपका से भी है आप नौती होती। यदाप्ती यदादत् है न्लोक यदादत् आप सब पहला अंश को ले लिया आपनो होती इति आत्मा प्रत्यक, उन सब का प्रत्यक प्रत्यक का मतलब क्या कर चुके थे कल स्वरूप उन सब का कारण है स्वरूप है अंतरतन है इसीलिए कर दिया प्रत्यक्तान ज्ञानम मैने उस ज्ञानम का आगे उत्तरार्ध का पहला शब्द ज्ञान मैंने बुद्धि उस बुद्धि को कहाना है, है। प्रथम जबत स्वच्छ स्वभावकम आत्म विज्ञानम आपा देने का मतलब अपने आप को प्रथम के समान प्रथम जबत स्वच्छ स्वभावकम अत्यंत सात्विक स्वच्छ स्वभाव वाला अपनी आत्मा को आत्मनो विज्ञानम अपने आत्मा का जो ज्ञान है स्व विषय जो विज्ञान है उसमें स्वच्छता स्वच्छ स्वभावकता का आपादन करनी चाहिए कहने मतलब क्या अपने अंतर्गण इतना कर दो जो कि समष्टि हिरण्य के समान हो जाए इतनी अंतर्गण शुद्ध होनी चाहिए जितनी हिरण्य का अंतगण प्रथम प्रथमज वत्मनोविज्ञानम आत्मनोविज्ञान मतलब क्या अपराध कर्ण में शुशु विज्ञान को इतनी आपादन कर दो कि वह स्वच्छ स्वभाव प्रथम स्वच्छ स्वभावता क्योंकि आप तो हो नहीं सकते शरीर में रहते हुए साधना है ना ये शरीर में रहते हुए हमने साधना पूर्वक हमें आत्मानुभूति करना है आत्म साक्षात्कार के लिए विधि बताया जा रहा है समष्टि में तात्पर्य तो तो को लय करके समी में आप इस वृष्टि में, में रहते हुए अपने अंतरण इतनी शुद्ध कर दो जो की हिरण्य गर्भ के अंतकरण के बराबर हो जाए अर्थात हिरण्य गर्भ में आत्म तो संबंधी विज्ञान जैसा स्वाभाविक है स्वच्छ है वैसा आपके अंदर भी आत्म तो विषय विज्ञान स्वच्छ और स्वाभाविक हो चाहिए शास्त्र का शब्द का उत्पन्न बनावटी ज्ञान नहीं इसे स्वच्छ नहीं करे स्वाभाविक भी होना चाहिए पर आयत नहीं स्वर्गत होनी चाहिए इसे कहते हैं स्वच्छ और स्वभाव स्वच्छ स्वभाव कि हिरण्य गर्भ के पास जो ब्रह्म ज्ञान है वह तो ब्रह्म ज्ञान कैसा है स्वच्छ स्वभाव वाला है वैसे ही तो आप भी हो जाइए स्वच्छ स्वभाव वाले हो जाइए। प्रत्यस्तमित महाम आत्मशेष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यसाक्षिणी मुख्य आत्म। आप ऐसा जब आपका अंतकरण हो जाए अत्यंत विशुद्ध स्वच्छ स्वभाव वाला अंतकरण जब हो जाए उस आत्मा विज्ञान इतनी अभ्यास कर दिया अभ्यास कर दिया अभ्यास कर दिया अभ्यास कर दिया कितनी स्वच्छ हो गई वह अंत अब अब क्या हो जाएगा तब ब्रह्माकार के सारे वृत्तिया ब्रह्म अभिन्न हो जाए किंचित उपाधि का उपहितता जो है वह तो उपहितत्व तो खत्म हो जाए उसी का नाम उपसंहार कर देना अर्थात औपाधि की लेश मात्र जो अहंता है वो मिट जाएगी जिसे रहता है मैं ध्यान कर रहा हूं ध्यान ध्याता और त्रिकुटी में धीरे धीरे क्या हो ध्यान क्रिया रह जाती है, तो होता है। और ध्यान क्रिया भी अपना विषय भूता जो ध्यय के साथ लीन हो जाता है अक्रिय रूप और ध्यान रूप क्रिया भी अक्रिय रूपता को प्राप्त हो जाता है क्योंकि ध्यय क्या है अक्रिय अविक्रिय अविक्रिय रूप के साथ प्रक्रिया लीन हो जाएगी खत्म हो जाता है लगने का मतलब क्या वह भी एक दृष्टिपूर्ण दिखाई देता था वह देखना बंद हो जाएगा मातानं उस के साथ अभेद किए के समान जब अंतर्ण शुद्धि कर लिए हो उसको कहा शांत सर्व विशेष प्रत्यक्षित रूप ना शांत का मतलब क्या सकल उपाधिकृत विशेषता समाप्त हो चुकी नष्ट हो चुके, चुके प्रत्यस्त स्वरूप है वो ऐसा स्वरूप में केवल सर्व विशेष सर्वोपाधि पर समाप्त हो गई इतना ही नहीं बल्कि क्रिया भी नहीं रह गई अविक्रिया ऐसे जो सर्वांतर था सर्व बुद्धि के बुद्धि के सकल प्रत्ययों का का साक्षी भूता मुख्य आत्मा में ही वो एक ही भूत हो जाता है मुख्यात्मी तब गति क्रमेण विषय दोष दर्शन अभ्यास अवधारणी बहुत सुंदर दे रहे हैं क्रम पूर्वक जीविस प्रकार से विषय दोष दर्शन के और अभ्यास इन दो विषय दोष दर्शन और अभ्यास दो के अंदर क्या किया बाह्यकर्ण अंत करण व्यापार प्रबिला पर बाह्य करण करण व्यापार का विलय कर देने पर प्रबिला कह पुरुषार्थ वाला उस कर्ता की वह पुरुषार्थ क्या होगा कहा पुरुषार्थ सिद्ध थी उसकी कौन सी पुरुषार्थ सिद्धि होगी इत पुरुष इत्यादि ना क्या सिद्ध होगा ऐसा करने से इतनी मेहनत करके सारी दुनिया में दर्शन किया सब चीजों से विरक्त हो गया और जो वासना के वजह से अंदर से आता तो वेग का भी निरोध कर लिया यह ना दोष दर्शन करने से मात्र काम चलेगा नहीं सामने जो इंद्री के पास आ गए उनमें दोष विरक्त तो हो गया लेकिन अंदर से जो उठ रहे हैं उसके लिए क्या कहा उस वेग का निरोध करना पड़ता है दोष दर्शन के बाद में वेग निरोध मुख्य है तो वेग निरोध हो जाता है तब क्या भोग्य रह गया आत्मा ही भोग्य रह गया ये तो ना कहा ना क्या पहला पहले निर्द्वंद्वता निसंगता दोष दर्शन वेग निरोध भोग्यता गीता में पंचम अध्याय में यही मुख्य साधना बताई गई है सबसे पहले निर्द्व हो जाओ काम क्रोध से वेग जो आ रहे उसके वेग का कर निरोध करो तब भोग्य क्या रह जाता है आत्मा आत्मा को भोग्य लक्ष्य बना डालो तो व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है सारी बात तो एक तरह से संक्षेप बोल दे रहे हैं विषय दोष दर्शन अभ्यास इनमें सारी बात इतने में कह भाष्य आरम्भ कर रहे हैं अगले मंत्री अवतरणी छोड़ी देगी एवं पुरुषा आत्मनी सर्वम पर विलाप्त किया इस प्रकार से जो कोई भी साधक मुक्ष पुरुष स्वस्वरूप में आत्मा में सर्वम प्र सारी चीज को विलय कर डाला क्या सारी चीज को विलय कर दिया से क्या क्या लोगे? नाम, रूप, लोग कैसे विलपित कर देगा वो उसको समझा रही है मिथ्या ज्ञान विजृंबित कैसा है वो मिथ्या ज्ञान के वजह से वो महिमा उनकी दिखाई दे रही है सब मिथ्या ज्ञान की महिमा है नाम रूप कर्म कात्मक कर संपूर्ण जो जगत है वह मिथ्या ज्ञान की महिमा से दिखाई दे रही है उसको जो है वो अपने आत्मा तो में लय कर दिया कैसे कर देंगे मिथ्या ज्ञान से भाषित होने वाले मिथ्या विषयों को जो विलय कर रही आत्मा में यह कैसा होगा वो तो आगे बताएंगे पहले और वर्णन करते हैं नाम रूप कर विद्युत रहे और किस प्रकार के वो क्रियाकार फल लक्षणम स्वापया था तो ज्ञान ही ना प्रबिला और किस प्रकार का है ये मिथ्या ज्ञान से विजृंभित नाम और कैसा है वो क्रिया कारक लक्षण ये नाम रूप त्रय कर्म किस प्रकार से भक्त अपने आप को क्रिया और कारक विभाग है ना भक्त होकर के विद्यमान मिथ्या ज्ञान से प्रदर्शित विजृंभित इस संपूर्ण जगत को वो अपने आप में लय कर दिया आत्मा ने मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान से भाषित वस्तों का लय कैसे कर देगा तब कहते हैं वो स्वा, ज्ञान है आत्मा अपनी आत्मा की यथार्थ ज्ञान के हो जाता तुम्हारा ऐसी दिखाई देता रजत को शुक्ति में लय कर दो तो कैसे करोगे आप कोई रजत है क्या कहीं कोई चीज को गला उलू करके हम शुक्ति में बिला तो करने का मतलब यही होता है अधिष्ठान ज्ञान कर दो तो अधिष्ठान के स्वर व यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जब तब अपने आप क्या हो जाएगा अपने आप विथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के विषय भूता जितने भी थे नाम रूप कर्मात्मक जो रजता तो सब समाप्त हो जाएगा इसे स्वात्त यथात ज्ञाने न प्रलाप्य पूर्व मेन्वय कर देना प्रभिलाप्य आत्म स्वरम प्रविलाप्य उसको पहले दृष्टान्त समझा दे तीन दृष्टान दे लय करने की तरीका कैसे अधिष्ठान ज्ञान हो जाएगा झटी थी कते मरीच रज्जु स्वरूप गगन मरीचि रज्जु गगन स्वर्प दर्शन इव स्वस्थ प्रशांत प्रशांतात्मा कृतकृत्यो भवती वह पुरुष क्या हो जाएगा वह पुरुष स्वस्थ हो जाएगा सारी बीमारी गई उसकी है संसार में भयंकर रोग है जो यही मिट जाएगी उस भव रोग स्वस्थ हो जाएगा प्रशांत हो जाएगा ये फल हो में दृष्टांत दिया मरीची में मरीची उदक कहा दिख रहा है वो मरीची में दिख रहा है रुज सब कहा दिख रहा है रुजो में गगनमल कहा दिख रहा है गगन में पहला वाला दूसरा वाला तीसरा वाला क्यों तीन दिए एक से काम चलता था है तो भ्रम तीनों ही पहले में देखो मरीच में उदक कब दिखता खूब प्रकाश है। प्रकाश होने पर भी दिख रहा है भ्रांति हो रही क्यों दूरत्व दोषार्थ और दूसरे में रज्जु सर जान के अपोजिट दृष्टि एक पूर्ण प्रकाश विद्यमान गाल में भ्रांति दूरत्थ दूसरा मंदांधकार दोषार्थ और तीसरा क्या है गगन में मल क्यों दिख रहा है अध्यारोपात वहां नहा प्रकाश में कोई मतलब ही नहीं है न दूरत दोष है न मंदांधकार है किंतु वहां अध्यारोप हो रहा है मल का पृथ्वी तीनों में ही अध्यारोप है लेकिन एक दूरत दोषी उसे अध्यारोप हुआ दूसरे मंदांधकार के दोषियों में से अध्यारोप हुआ और तीसरे में केवल अध्यारोप झूठा मरीच का ज्ञान से क्या हुआ मरीच जल का भ्रम निवृत्त हो गया और जल भी निवृत्त हो गया इसी प्रकार रज्जु का ज्ञान से क्या हुआ वह रज्जु सर्प और वह भ्रम ज्ञान दोनों निवृत्त हो गया क्रमशः विशिष्ट पहले वाले को ऐसे समझना है विशिष्ट प्रकाश आत्म में अनात्म भ्रांति है मरीची क्या है विशिष्ट प्रकाश है उसमें क्या हो गया उदकम जलम अनात्मा का भ्रांति और रज्जु क्या है अनात्मा जड़ है उसे सर्प चेतन आत्मा की भ्रांति कर लिया आत्मा में अनात्मा की भ्रांति पहला दूसरे में अनात्मा में आत्मा की भ्रांति और उन दोनों को सिद्ध करना चाहते वास्तव में असंबद्ध है ये इसके लिए गगन में मल की भ्रांति दिखा दिया असंबदता पहले वाला क्या है आत्मा के विशिष्ट प्रकाश उसे तो वैसे, वैसे क्या हो गया अनात्म जल का भ्रांति ठीक है और दूसरा नंबर में क्या है रज्जु जड़े अनात्मा है उसे सांप चलता हुआ दिख रहा है वो करता हुआ दिख रहा है तो चेतन आत्मा की भ्रांति अनात्मा में आत्मा की भ्रांति ये दोनों अध्यारोप है इसके स्थान दे रहे हैं का अध्यारोप है mm -hmm. मरीची में जल है, असंबद राज्य में सर्प भी असंबद्ध है चाहे आप तो आत्मा में अनात्मा का अध्यारोप कर दो चाहे अनात्मा में आत्मा का अध्यारोप कर दो, दोनों ही अध्यारोप सदा असंबद्ध का ही होता है जैसे जड़ में जड़ का अध्यारोप हुआ है कहा गगन में मल असंबद्ध का आरोप हुआ गगन क्या है जड़ है मल भी जो धू धूढ़ी उड़ी हुई है वो भी जड़ है जड़ का जड़ इसमें संबद्ध हो सकते थे तो भी असंबद्ध ही है वहां क्योंकि आकाश में किसी भी चीज का संबंध ही नहीं होता इसे जान करके गगन में मल दृष्टान दिया गया असंबद्धता ही अध्यारोप का मूल बीज है स्थापित असंबद्ध वस्तु को ही आप अध्यारोप कर सकते हैं संबद्ध वस्तु का कभी अध्यारोप होता नहीं है इसलिए जान की तीन दृष्टांत और समझा रहे भाजगार अनात्मा में आत्म भ्रांति हो चाहे में अनात्म भ्रांति हो दोनों ही वास्तु में असंबद्ध वस्तु का होने के नाते इसी वजह से तो हम क्या कर रहे हैं उस अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो क्या होगा अब तो भ्रम और विषय निवृत्त यदि नित्य संबद्ध होगा तो निवृत्त कैसे होगा यदि रज्जु में सर्प संबद्ध होकर के प्रांति है तो रज्जु का ज्ञान होने के बावजूद सर्प थोड़ी हट जाएगा वहां से वह असंबद्ध है इसे मरीची में भी उदक इसी जैसी दृष्टांत में समझते हो उसी पर सारा जगत जो है क्रिया कारकात्मक जो क्रियाकार फलात्मक नाम रूप कर्मात्मक ये संपूर्ण जगत जब मिथ्या ज्ञान से जन्म बिजते आत्मा में उस आत्मा के यथार्थ ज्ञान करते ही बराबर ये सब के सब निवृत्त हो जाएंगे क्योंकि सब अध्यारोप थे मिथ्या ज्ञान के द्वारा अतवा जब मिथ्या ज्ञान निवृत्त ज्ञान से यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाने से ही मिथ्या ज्ञान के द्वारा प्रतिभाषित जो पदार्थ दे असंबद्ध पदार्थ होने वे असंबद पदार्थ भी निवृत्त हो जाते हैं जब आपको अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा लाभ क्या होगा सबसे पहला फल है स्वस्थ हा स्वस्थिन तिष्ट दीदी स्वस्थ तो स्वस्थ हो जाएगा आज ले देखने में शरीर स्वस्थ है सभी का शरीर सबका लगभग स्वस्थ रहता है नहीं भी है स्वस्थ रखने के लिए दवा दुआ खाक और करके जो काम चला लेता है लेकिन सभी का मन तो अस्वस्थ है मन किसी का भी स्वस्थ नहीं प्रकार की कामनाएं खिचड़ी पकड़ी है कब कुछ चाहते कब कुछ चाहते हैं विकल्पों में फंसा पड़ा संकल्प विकल्प विकल, विकल चल रहा है सारी दुनिया का ही हाल है तो बुद्धि कहां स्वस्थ हो जाएगी वो भी अस्वस्थ नहीं है जब मन बुद्धि के तो अस्वस्थ हो गए तो सारा अंतकरण ही अस्वस्थ सूक्ष्म शरीर ही अस्वस्थ भले बाहर से स्थूल शरीर स्वस्थ हो व्यक्ति का सुख शरीर सदा अस्वस्थ ही है वह कब स्वस्थ होगा इसलिए? जब वह अंत अपना असली कारण कारणभूत जब भ्रमाधिस्थान है आत्मा तो का अनुभूति कर ले बुद्धि जब ब्रह्म का वृत्ति कर अनुभूति कर लेगी तब तो स्वस्थ होगा। तो जाएगी शांत आत्मा प्रशांत आत्मा हो जाएगा प्रशांत आता प्रशांत अंत वाला हो सारा संघ विकल्प निश्चित इत्यादि जो चलती रही सारी गदान। तब, तब ये नहीं कहेगा मेरे के करना बाकी है वो करना बाकी है कुछ भी करना बाकी नहीं ये तो जिसलिए ऐसा है अतः दर्शनार्थम अनाद्य विद्या प्रसुप्ता इसलिए उस आत्मा का दर्शन करने के लिए अनाद्य विद्या जो सोए हुए समस्त जीवंगी जगाते हुए कह रहे हैं क्या कहते हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वा निबोधता धारा निशिताया दुर्गम पदस्त कवयो वदी अरे अज्ञानी हो उठ जाओ अविद्या में सोए हुए मूर्खो उत्तिष्ठता जग जाओ कह रहे और जागृत दूसरे नंबर में कहते हैं जागृत उठो और संपूर्ण आनंद की बीजूत ज्ञान मित्रा से जागो उठने के बाद भी थोड़ा आलस रहता है जरा अभी घड़ी देखेंगे पांच गंट बाकी है चलो पांच गंट और सो जाएंगे सोचेगा बच्चे होते हैं अरे अभी स्कूल के लिए बहुत टाइम है बोलेगा रजा भारी नहीं आती ठंडी में तो विशेष रो इसी तरह तरह से से से भी है है है के के बाद बाद अच्छी होश होश आ जाओ केवल जगने जगने काम नहीं रह चलता आधा रहता है वो, होश में रहता है, आलस रहती है सब कुछ रहता है तो उसको दूर करो जागृत प्राप्त वरा श्रेष्ठ पुरुषार्थ आचार्य प्राप्या आचार्य से अहम ब्रह्मा से महावाक्य को सुनकर निबो के निबोधता द्वारा जानकर के अच्छी जान प्रकार से जान करके उसी में मैं में अच्छी तो प्रकार से जानो उनसे पहले जानना जरूरी है जान लो कि फिर उसका मन निध्यासन की बात आती है अब उससे आगे दे भाई ये आगे की रास्ता इतना आसान नहीं है शुरस्य धारा निशिता दुर जैसे पैनी की हुई छुरे की धारा है तीक्ष और दुस्तर दुर्गम पता क्योंकि मार्ग कैसा अध्यक्ष मार्ग दुर्गम पथ अत्यंत तीक्षण और दुस्तर मार्ग है तक तक पुरुष उस मार्ग को वैसे ही दुष्प्राप्य बतलाते हैं कवै तत्व उस मार्ग के बारे में कवै वदंती कवै मेरे विद्वान लोग मनीषी लोग बताते हैं कि यह मार्ग उसी प्रकार से दुष्प्राप्ति है जिस प्रकार से बाहर में भी दुष्प्राप्य मार्गों का देखते हैं कितना सुंदर पहाड़ दिख रहा है कितना अरे चौदह किलोमीटर ज्यादा नहीं है नीलकंठ पहुंच जाएंगे लोग सोचते हैं शुरू शुरू में पहली बार आएगा ना अरे में तो कुछ नहीं है आराम से चढ़ेंगे तब पता चलता है पसीना छूटता है चार जगह बैठता है नहीं चार बार चाय पिएगा पानी भी कितने बार पीना पड़ेगा इस पीछे वैसे भी कई बार कई पड़ाव है वह विश्राम करेगा वो नहीं रुकेगा दस मिनट बैठेगा लंबा श्वास लेगा थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा तब चित्रीकरण के बाद फिर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे धीरे लक्ष्य में पहुंच जाता है उसी प्रकार करते रहे। और वहां पे क्या वैसे का ने हो गया ताजा दिख रहा है यही आस पास में होगा कहीं शेयर ने दहाड़ दिया फिर तो और क्या कहना और हाथ खराब हो जाएगी उसकी जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा चलो वापस वही हाल यहाँ पर भी है इस अज्ञात मार्ग अनेक पड़ाव है अत्यंत कठिन मार्ग यहाँ भी पत्थर कांटे मच्छर के समान बहुत व्यवधान बाधक है खुद के अंदर वासनाएं है जो बार बार काटते मच्छर जैसे बाहर से जौ पकड़ रहा है अपने ही सहापाठी लोग हैं जो पैर खींचने वाले लोग हैं खून पीने वाले खोपड़े खाने वाले है टर्स एंड हीटर हम लोग गल हैच निकाल तो क्या होगा हीटर से हीटर हो जाएगा वो पहले दिमाग को गर्म कर देते हैं गलम दिमाग को ही खा जाते हैं कि नहीं तरह करके लोग होते हैं तो कान उल्टा सदा भरते रहेंगे कपड़े गर्म कर देंगे ऐसा होने के बाद चुप है चुप है तो दिमाग खाने लग जाएंगे कुछ करो एक्शन दो भड़काएंगे परेशान करते हैं जो बराबर है और देवता लोग रास्ते के कंकड़ों के बराबर है तैंतीस करोड़ देवता है ना बाधा डालने के लिए रास्ते कितने कंकड़ होते हैं चुपते रहते परेशान करते वैसे ही ये भी है विघन डालते रहेंगे और जब जब पढ़ाओ अनेको गुरु लोगों को पकड़ना पड़ता है वहीं चरणों में रहो सेवा करो नाग रगड़ो नहीं तो धीरे धीरे कुछ ज्ञान मिलेगा अगले पढ़ाओ जाओ ही जैसे अनेक पढ़ा होते हैं यहां पर भी अनेक गुरुओं के चक्कर में इसलिए कहते हैं धारा धारा निशिता दुरत्या। तो नहीं है। निशिता इसलिए इसको तर जाना दुरत्य मैं अत्या करना अतिक्रमण कर जाना दुर् कठिन है इसको इस रास्ता को पार करना कठिन है क्यों यह रास्ता दुर्गम छ कैसा है वो कठिन भी है और रास्ता में व्यवधान भी बहुत है वो तो उसी प्रकार जिस प्रकार से बता दिया तलवार या छुरी का धार के समान समझना पड़ता है से धारा निशा यथा तथा तथ तत्व तत्पता बमवार कैसा है दुर्गम दुर्त्या चाहिए थी कब योगी ऐसा विद्वान पुरुष करते हैं विद्या की ओर अभिमुख हो जाओ हे विद्याम मन कहा ना कले तो विद्याम अभिषेनम मन मैं मानता हूं तुम विद्या के अभिपसी हो कहा था हम राज्य और आप लोग भी विद्या के बननी चाहिए यह कह रहे भगवान भास्कर आपके ज्ञान विभुक हो रहा है मतलब क्या विद्या हो जाओ छोटी छोटी चीजों के पीछे चक्कर मत बढ़ो तो लालच देने वाले देते रहेंगे दुनिया भर लालच देते रहते हैं ये संसार का स्वभाव है देवता लोग उनके माध्यम से करते हैं उनका भी कोई दोष नहीं है आपके अंदर व्यवधान डालने के लिए देवता लोग ऐसे ग्रस्त सेठों को भेजेंगे, कोई तुमको कपड़ा देगा कोई रुपया देगा कोई जो टेप काट देगा कोई कुछ मोबाइल दे देगा कोई आपको जो है क्या, क्या, क्या, क्या, क्या सीढ़ी का वॉकमेंट दे देगा कोई कुछ दे देगा अब क्या करेंगे वो सेठ दिया तो क्या करे सेठ का पीछे हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे भागी नहीं भागेगा उसका पीछे सारा टाइम अपने बर्बाद कर दे सारी जिंदगी ऐसी चली जाती है सेठे का फ्री फंड के नौकर है ये नौकर रखना पड़े महीना भर के ले तो पांच हजार देने पड़ता है और आपको पांच सौ रुपए काम चल गया दिन रात आप घूमते रहेंगे उनके पीछे पीछे बहुत होशिया आप लोग हैं, और आप इतने बेवकूफ बन रहे ले ले करके फंस रहे वो तो होशियार है अपने आपको देखो हम कहा है देवता उनके आइसनों के माध्यम से आते हैं अवध्यान डाल दें अब चले गए अब वो दस घंटे लगा दिया वहां कहीं तो आपकी दस घंटे तो बेकार गया वो अपने काम कर रहा है, पे का। बैठे रहे हैं अब आप बैठे सड़क बैठे रह क्या फायदा कोई आश्रम की सेवा नहीं है वो संत की सेवा नहीं है वो ना गुरु की सेवा है वो किसी ठगो बेमानग्रस्त की सेवा करके क्या फायदा तो बस अंतरण थोड़ी होगी कोना चाहिए इस चीज की हम कर क्या रहे हैं हमको याद है हम जब ओंकारेश्वर में थे महाराज जी के पास कई बार सेट लोग आते हैं वहां बांट देते हैं कमरे कमरे में जा कर के दो रुपया एक रुपया पाँच रुपये जिस भी जिसकी जिसने कोई दूध के पोटो का पैकेट बांट दिया अब यहाँ भी होते में आप देखते बांटते हैं एक बार ऐसे सेट आ गया बांट रहा था सबको तो हमारे कमरे में भी आ गए जा हम बात रख दे क्या है रेट ले जाओ जाओ को को को को कैसे आप क्यों, पे? आप क्यों पे? को को। वही रखिए जो बांटना है कोठारी पंगत में बांटेगा तो कोठारी मुझे अपने हाथ तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगा जाकर महाराज जी को बोल दिया ऐसे तो महात्मा है महाराज जी सोचते कहा? फिर हमको बुलाए हमसे पूछे मैंने कहा महाराज आप भी समझाते रहते हो कभी किसे नहीं लेना आप खुद कहते क्यों लो? उनके गुलाम होना पड़ता है आपने कहा है ना आज मैं इससे ले लूँ सेट से सीधे हाथ से तो फिर सेट क्या करेगा कहना हमको पानी पिलाओ मुझे पिलाना पड़ जाएगा उसे दी है ना तो क्यों मिलू कोठारी से लूंगा और कोठारी जो आदेश देगा सेवा में आसन की करूंगा ये कौन होता है मेरे को कहने वाला सेवा करने? इसलिए मेरा कहना है कि आप जो है कोठारी को दीजिए कोठारी जी पंगत पे बांटे जो हो देगा या हमारे कमरे में एक कोठारी दे दे तो भी चलेगा पंगत ना बांटे लेकिन हम लेंगे व्यवस्थापक के द्वारा या आप महाराज जी देहा दे दे? चढ़ा है आप हमें दीजिए हम गुरु के हाथ से प्रसाद गुरु बना लेंगे लेकिन मैं इसके हाथ से नहीं लूंगा तो भगत रे भी कहा सही महात्मा ये कभी किसी से गुलाम नहीं होएगा। बात हो ये यूदी आप यदि सीधे लेते हैं तो फिर आप उसके अधीन नाचना पड़ेगा जब किसी आश्रम में हैं आप हम करते भी होता है जो भी कुछ देना चाहते तो बोला भाई आप महा जी को दीजिए महाराज जी हमको देंगे चाहे मिठाई का डिब्बा हो बोलो महाराज जी क्या छोड़ा वहां से आएगा रसोईघर रसोई घर सबको बैठेगा सीधे आप कमरे मत ला के ये आप चाहे टेप गाड़ ले चाहे कुछ भी लेते हैं यदि हमारे द्वारा लेते हैं फिर उनका आप पर अधिकार खत्म हो गया है भैया नहीं अब आपको नचा नहीं सकता उस रख को दिया ही नहीं है कुछ भी आप उसे लिया ही नहीं है और आपको मालूम होना चाहिए कहां से आया हम भी थोड़ी कहेंगे मुकरे दिया है हम बांट रहे हैं आपको बोले विनाम दे देंगे। अब होता क्या इसमें आप लोगों के दिमाग में द्वेष आ जाता है जो दे रहा है वो ग्रस्त को बहुत अच्छा मानते हो और जो नहीं देगा ग्रस्त कहेंगे तो बेकार आदमी है सेवा नहीं करता हम लोगों का को खिलाता नहीं हमको देता कहता कुछ नहीं है इसके बाद वालो दे रहा है कि नहीं।, नहीं होता यही सच्चाई है सच्चाई का स्वीकार करो ना करो इसी वजह से आप लोगों का अंतकरण शुद्ध हो नहीं सकता है जो ऐसा रहता है उसका अंतकरण शुद्ध कभी नहीं हो सकता जो भी लेना है वहां चढ़ाओ वहां से आएगा तो गुरु का प्रसाद रूपये भी आया ना कम से कम ये तो अगर गुरु के माध्यम से आया तो शुद्ध भी हो गया एक घर से वो दोष भी नहीं लगेगा धन का दोष कोई दोष नहीं लगेगा कि आश्रम में दान है और दान आश्रम वासियों को बांटा जा रहा है ये बात को ख्याल रखना चाहिए तभी ये समझ में आती है दुर्गम पथ यह मार्ग साध्यत मार्ग बहुत कठिन है आदमी लोभ लालच में सीधे संबंध जोड़ के सारा गड़बड़ कर लेता है अंतर्गण श्रुति कैसे होगी ये दुर्गम पथ कविवदंती इसे आत्मज्ञान अभिमुखा भगवत इस पर बोल रहा था विद्या के अभी हो जाओ विद्या के अभिमुख हो जाओ सांसरिकार्थों के मुख्य मत रहो सांस पदार्थों लालच मत करो चाहे कोई कुछ करोड़ मिले लात मार करो क्या मराज जैसे व्यक्ति ने क्या नहीं दिया नचकेता को गुरु ही दे रहा है तो भी लात मार दिया तो सेठ देने पर कहा से लेता नचकेता गुरु दे रहा है आचार्य मान रहा है शरणा जो क्या यमराज जी को वो दे रहे हैं तो भी नहीं ले रहा है वो हमें ना हमें नहीं चाहिए हमको विद्या चाहिए और आप लोग जो गुरु देना दुर्गी बात है सेठों सीधे लेते कैसे काम है कैसे विद्यावीर से माना जाए आप लोगों को उन्नीस नवंबर में जो गुरुज कुछ काम से बुलाया तो मुंगेर गए गुरुज ने दुनिया और कपड़ा स्वेटर ये वो ठंडी का नवम्बर ना बनारस पर रहता था इस दुनिया भर के स्वेटर वेटर मोजा टोपी साफी सब साथ। रजाई सब और दो धोती लाल वस्त्र वो भी था पैसा और पैसे तो ने रख दिया होगा कि जितना में से और कम हो तो बता तो मैंने क्या किया लाल वस्त्र था वो तो अपना कपड़ा ले महाराज बस और कुछ नहीं आपका आशीर्वाद रहे या ब्र विद्या फलीभूत हो जाए हमें तो कुछ नहीं चाहिए आपका आपने दी है गुरु दीक्षा है इस संन्यास का वस्त्र में आपसे बाकी ठंडी के वस्त्र रुपया सोपिया हमको जाती स्वेटर मिलनी है वही मिल जाएगा आपसे मैं क्यों लूंगा उस चीज को मुझे नहीं चाहिए देखते गए गुरु ये अनेक जन्मों के संस्कार होता है हमें किसने पढ़ाया नहीं था ये अंतकरण की प्रेरणा है मत वे सब सामान। गुरु से आशीर्वाद मांगो और संत ये है कि तुम्हारा अधिकार केवल ये के वस्त्र का होता है कोई चीज़ नहीं गुरु से नहीं तो दो वस्त्र उठाए चल आशीर्वाद अच्छा लेते गुरु से भी लेने से सोचना पड़ता है अब क्या ले रहे हैं अब किस उद्देश्य से ले रहे हैं ये महत्वपूर्ण अभी नहीं ध्यान देते हो ना गुरु का आशीर्वाद मिलेगा ना गुरु की कृपा मिलेगी ना कुछ नहीं पढ़ करो शब्दार्थ ग्रहण करो पहचन कर लेना यही होगा विद्या फलीभूत नहीं हो सकती विद्याभूत होना है ये विवेक हमेशा बनाए करें